सहकार रेडियो पर आप सुन रहे हैं कहानियों का कारवा। सहकार रेडियो के श्रोताओं को विनोद का नमस्कार कहानियों का कारवां कार्यक्रम में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा ईश्वरीय एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं एक गरीब का लड़का जिसके पास मेहनत मजूरी के सिवा और कोई जायदाद ना थी हम दोनों में परस्पर बहसें होती रहती थी मैं जमींदारी की बुराई करता उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाली जोंक और की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। वो जमींदारों का पक्ष लेता पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील ना थी वो कहता कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे लचर दलील थी किसी मानुष्य या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का उचित सिद्ध करना कठिन था मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था मैंने उसे कभी गर्व होते नहीं देखा शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था नौकरों से वो सीधे मुंह बात नहीं करता था अमीरों में जो एक वेदर्दी और उडंडता होती है इसमें भी उसे प्रचुर भाग मिला था नौकर ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वो आपे से बाहर हो जाता, सुस्ती या बदतमीजी उसे जरा भी बर्दाश्त न थी पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा हुआ होता था शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझमे भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी क्योंकि मेरा लोकप्रेम सिद्धांतों पर नहीं निजी दशाओं पर टिका हुआ था लेकिन वो मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता क्योंकि वो प्रकृति से ही विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था अब दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा मेरे पास किराए के लिए रुपये न थे और न घर वालों को तकलीफ देना चाहता था मैं जानता हूँ वो मुझे जो कुछ देते हैं वो उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है उसके साथ ही परीक्षा का ख्याल था अभी बहुत कुछ पढ़ना है बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी नहीं चाहता था इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर का न्यौता दिया तो मैं बिना आगरा के राजी हो गया ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी वो अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है उसने इसके साथ ही का। लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना वहाँ अगर जमींदारों की निंदा की तो मुआवला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा वो लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है आसामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है तो जमींदारी का कहीं पता न लगे मैंने कहा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा हाँ मैं तो यही समझता हूं तुम गलत समझते हो ईश्वरी ने इसका कोई जवाब ना दिया कदाचित उसने इस मुआवले को मेरे विवेक पे छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया अगर वो अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता सेकंड क्लास तो क्या? मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर ना किया था अब की सेकंड क्लास में सफर का सौभाग्य प्राप्त हुआ गाड़ी तो नौ बजे रात को आती थी पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को स्टेशन जा पहुंचे कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारकी खानसामों को यह पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलगु कौन लेकिन ना जाने क्यों मुझे उनकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी वैसे ईश्वरी की जेब से गए शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ही नहीं दी फिर भी मैं उन सबों से उसी तत्परता और बीने की अपेक्षा करता था जिससे वो ईश्वरी की सेवा कर रहे थे ईश्वरी के हुक्म पर सब के सब दौड़ते हैं लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते मुझे भोजन में कुछ स्वाद ना मिला ये भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था गाड़ी आई हम दोनों सवार हुए खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया मेरी ओर देखा भी नहीं ईश्वरी ने कहा कितने तवीजार हैं ये सब एक हमारे नौकर है कि कोई काम करने का ढंग नहीं मैंने खट्टे मन से कहा इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठाने रोज इनाम दिया करो तो शायद इनसे ज्यादा तमीज़दार हो जाए तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं जी नहीं क़ादाफी नहीं तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया है। गाड़ी चली डाक थी प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर एक आदमी ने हमारा कमरा खोला मैं तुरंत चिल्ला उठा दूसरा दर्जा है सेकेंड क्लास है उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा जी हां सेवा कितना समस्त है बीच वाले बर्फ पर बैठ गया मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता भोर हुत हम लोग मुरादाबाद पहुंचे स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे दो भद्र पुरुष थे पांच बेगार बेगारों ने हमारा लगेज उठाया दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले एक मुसलमान था रियासत अली दूसरा ब्राह्मण था रामहरक दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा मानो कह रहे हैं तुम कौे होकर हंस के साथ कैसे हाँ साथ पढ़ते भी है और साथ रहते भी है यू कहिए कि आप ही की बदौलत में इलाहाबाद पढ़ा हुआ हूँ नहीं कब का लखनऊ चलाया होता अब की मैं इन्हें घसीट लाया इनके घर से कई तार आ चुके थे मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए तो अर्जेंट था जिसके फिर चार आने प्रति शब्द है पर यहाँ से भी उसका जवाब इनकार ही गया। दोनों सज्जनों ने मेरी और चकित नेत्रों से देखा आतंकित हो जाने की चेष्टा करते जान पड़े रियासत अली ने अर्दशंका के स्वर में कहा लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं ईश्वरी ने शंका का निवारण किया महात्मा गांधी के भक्त है साहब खद्दर के सिवा कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कपड़े जला डाले यूँ कहो कि राजा है राजा ढाई लाख सालाना की रियासत है पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से पकड़ कर आए हैं बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है कोई भाप ही नहीं सकता रियासत अली ने समर्थन किया आपने महाराजा चांगली को देखा होता तो ताले उंगली दबाते एक काढ़े की मिर्चाई और जूते पहने बाजारों में घुमा करते थे सुनते हैं एक बार बिहार में पकड़े गए थे और उन्हीं ने दस लाख से कॉलेज खुलवा दिया मैं मन में कटा जा रहा था पर ना जाने क्या बात थी ये सफेद झूठ उस वक्त मुझे हादसास्पद ना जान पड़ा उसके प्रत्येक बात के साथ मानो मैं उस कल्पित वैव के समीप तरह आता जाता था मैं सहस्वार नहीं हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ यहाँ देखा तो दो तो कला रास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे मेरी तो जान ही निकल गई सवार तो हुआ पर गोटियां कांप रही थी मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया खैरियत ये हुई कि ईश्वरी ने घोड़े को तेज ना किया और ना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा लौटता संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि ये कितने पानी में है ईश्वरी का घर क्या था किला था इमाम बाड़े का सा फाटक द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ नौकरों का कोई हिसाब नहीं एक हाथी बना हुआ ईश्वरी ने अपने पिता चाचा ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी के कुछ न पूछिए नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अवसर समझने वाले कई महाशय तो मुझे हजूर हुजूर कहने लगे जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा तुम तो बड़े शैतान हो यार मेरी मिट्टी क्यों पलित कर रहे हो ईश्वरी ने डेढ़ मुस्कान के साथ कहा इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं जरा देर के बाद नाई हमारे पांव दबाने आया कुर लोग स्टेशन आए हैं थक गए होंगे ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा पहले कुंवर साहब के पाँव दबा मैं चारपाई पर लेटा हुआ था मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो किसी ने मेरे पाँव दबाए मैं इसे अमीरों के चोचड़े रहिसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुटर मर और ना जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का प्रयास किया करता और आज मैं पोतड़ों का रहिस बनने का स्वांग भर रहा था इतने में दस बज गए पुरानी सभ्यता के लोग थे नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी अंदर से भोजन का बुलावा आया हम स्नान करने चले मैं हमेशा अपनी धोती खुद छांट लिया करता हूं मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती भी छोड़ दी अपने हाथों तो अपनी धोती छांटने में शर्म आ रही थी अंदर भोजन करने चले हॉस्टल में जूते पहले मेज पे जा डरते थे यहाँ पांव धोना आवश्यक था कहार पानी लिए खड़ा था ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए कहा ने उसके पांव धोए मैंने भी पांव बढ़ा दिए कहा ने मेरे पांव भी धोए मेरा वो विचार न जाने कहाँ चला गया था सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं कहीं पहलवानी की कुश्ती देख रहे हैं कहीं शतरंज पर जमे है ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनते नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता अपने हाथ पाँव हिलाने की कोई जरूरत नहीं केवल तो जवान ही हिला देना काफी है नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर लेटो तो आदमी पंखा झलने को खड़े मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी नाश्ते में जरा भी देर ना होने पाए कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाए बिछावन ठीक समय पर लग जाए कुंवर साहब के सोने का समय आ गया है मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक दिमाग बन गया था या बनने में मजबूर किया गया था ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले। लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से कैसे अपना बिछावन बिछा सकते हैं उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा एक दिन सचमुच यही बात हो गई ईश्वरी घर में था शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई यहाँ दस बज गए मेरी आंखें नींद से झपक रही थी मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? लगाऊ कुछ साढ़े ग्यारह बजे महारा आया बड़ा मुह लगा नौकर था घर के धंधों में, में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुधी ही ना रही अब जो याद आई तो भागा हुआ आया मैंने ऐसी डांट बताई कि उसने भी याद किया होगा ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला तुमने बहुत अच्छा किया ये सब हराम खोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। इसी तरह ईश्वरीय एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था शाम हो गई मगर लैंप मेज पर रखा हुआ था दिया सलाई भी थी लेकिन ईश्वरीय खुद कभी लैंप नहीं जलाता था फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? मैं झुझला रहा था समाचार पत्र आया रखा हुआ था जीव उधर लगा हुआ था पर लैंप न दारा से उसी वक्त मुंशी रियासत निकले मैं उन्हीं पर उबर पड़ा ऐसी फटकार बताई कि बेचारा उल्लू हो गया तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों का यहाँ कैसे गुजर होता है मेरे यहाँ घंटे भर भी निर्वाह न हो रियात अली ने कापते हाथों से लैम्प जला दिया वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था कुछ मंचला आदमी था महात्मा गांधी का परम भक्त मुझे महात्मा जी का चेला समझ कर, मेरा बड़ा लिहाज करता था पर मुझसे कुछ पूछते और संकोच करता था एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला सरकार तो गांधी बाबा के चेले है ना लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जाएगा तो जमीदार ना रहेंगे मैंने शाम जमाई जमीदारों की रहने की जरूरत ही क्या है ये लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और क्या करते हैं ठाकुर ने फिर पूछा तो क्यों सरकार सब जमींदारों की जमीन छीन ले जाएगी मैंने कहा बहुत लोग तो खुशी से दे देंगे जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं जो ही स्वराज हुआ अपने इलाके या आसामियों के नाम हिब्बा कर देंगे मैं कुर्सी पर पाँव लटकाए बैठा था ठाकुर मेरे पाँव दबाने लगा फिर बोला आजकल जमींदार लोग बड़ा जुलूम करते हैं सरकार हमें भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी जमीन दे दो तो चलकर वही आपकी सेवा में रहे मैंने कहा अभी तो मेरा कोई अख्तियार नहीं है भाई लेकिन ज्यो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा तो मैं मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा सुना दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया छुट्टी इस तरह तमाम हुई और हम फिर प्रयाग चले गांव के बहुत से लोग हम लोगों को पहुंचाने आए ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबरोचित विनय और देवत्य की मुहर हरेक हृदय पर लगा दी जी चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दू लेकिन वो सामर्थ्य कहां थे वापसी टिकट था ही केवल गाड़ी में बैठना था पर गाड़ी आई तो ठसा ठस थस भरी हुई दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे सेकंड क्लास में तो तिल रखने की जगह नहीं इंटर क्लास की हालत उससे भी बदतर ये आखिरी गाड़ी थी किसी तरह रुक ना सकते थे बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया मगर मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था आए थे आराम से लेटे लेटे जा रहे थे सुगड़े हुए पहलू बदलने की भी जगह ना थी कई आदमी पढ़े लिखे भी थे वो आपस में अंग्रेजी राज की तारीफ करते जा रहे थे एक महाशय बोले ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा छोटे बड़े सब बराबर राजा भी किसी पर अन्याय करे तो अदालत उसकी गर्दन दबा देती है दूसरे सज्जन ने समर्थन किया अरे साहब आप खुद बादशाह आरोप दावा कर सकते हैं अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा गट्ठर बना था कलकत्ते जा रहा था कहीं गट्ठरी रखने की जगह ना मिलती थी पीठ पर बांधे हुए था इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गट्ठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था एक तो हवा यू ही कम थी दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा यकायक मुझे क्रोध आ गया मैंने उसे पकड़कर पीछे ठेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए उसने आंखें निकालकर कहा क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी किराया दिया है मैंने उठकर दो तीन तमाचे और जड़ दिए गाड़ी में तूफान आ गया चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अब्बल दर्जे में क्यूँ नहीं बैठे कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता क्या कसूर किया था बेचारे ने गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है ये भी अंग्रेजी राज है इसका आप बखान कर रहे थे एक ग्रामीण बोला दफ्तरन में घुसन तो पावत नहीं उस पर इतना मिजाज ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा आन इंडियट यू आर वीर तुम कितने मूर्ख हो और मेरा नशा अब कुछ कुछ उतरता हुआ मालूम होता था तो श्रोताओं ये थी मुंशी प्रेमचंद की कहानी नशा इसे आप सुन रहे थे सहकार रेडियो के साप्ताहिक कार्यक्रम कहानियों का कारवा में उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ दीजिए अनुमति अपने दोस्त विनोद को नमस्कार